माँ की बातें थरियू बाला देवी तीन सितंबर 1918 मैं बीमार थी थोड़ा ठीक होते ही आज संध्या आरती के बाद गई थी माँ उस समय लेटी हुई थी देखते ही बोली क्यों जी ठीक हो बीमारी ठीक हुई मैंने कहा हाँ माँ वे संसार के कुशल प्रश्न आदि करने लगी ढाका की एक शिष्या कोई एक महीने से उद्बोधन में है वे बोली माँ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 मिठाई के साथ थोड़ा सा पानी पी लो ना माँ इसी प्रकार सबके मन को संतुष्ट रखती है उन्होंने माँ के निर्देशानुसार पानी पिया और सो गई माँ कल कैसा ठाकुर की पुस्तक का पाठ हुआ सल्ला ने पढ़ा था कैसी सब बातें हैं उस समय क्या जानती थी बेटी कितना सब होगा क्या ही मनुष्य के रूप में आए थे कितने लोग ज्ञान पा गए क्या ही सदानंद पुरुष थे चौबीस घंटे हंसी बातें कथा कीर्तन आदि सब लगे ही रहते थे अपनी जानकारी में तो मैंने कभी उन्हें अशांत नहीं देखा मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाते आह यदि लिखना पढ़ना जानती तो इसी प्रकार वह सब लिख कर रख देती क्यों जी सरला आज फिर पढ़ो ना सरला दीदी वचनामृत पढ़ने लगी पागल महाराज के पिताजी आए हैं वहीं से पाठ आरम्भ हुआ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 वह जब दक्षिणेश्वर आती तो ठाकुर राखाल से कहती, अरे अच्छी तरह उसकी देखभाल कर तो उसे लगेगा कि बेटा मुझसे प्रेम करता है पढ़ते पढ़ते वृंदा की पूरीों की बात आई माँ ने कहा हाँ जी वह भी क्या कम थी उसके जलपान के लिए नियत पूरिया यदि किसी दिन खर्च हो जाती तो आसमान सिर पर उठा लेती कहती ओ माँ ये कैसे अच्छे घरों के लड़के हैं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 भगवान को छोड़कर अन्य किसी विषय पर बोलते ही नहीं थे मुझसे कहते देखती हो ना मनुष्य की देह क्या है अभी है अभी नहीं फिर संसार में आकर वह कितना दुख और कितना ताप पाता है इस शरीर को फिर पैदा ही क्यों किया जाए एक भगवान ही नित्य सत्य है उन्हें पुकार पाना अच्छा है देह धारण करने से ही तरह तरह के झंझट उठाने पड़ते हैं उस दिन बिलास स्वामी विश्वेश्वरानंद ने आकर कहा हम लोगों को कितनी सावधानी से रहना पड़ता है माँ कहीं मन में कुछ उठे इस भय से भी सतर्क रहना पड़ता है तभी तो उसका है सफ़ेद कपड़ा और संसारी का है काला कपड़ा काले कपड़े पर स्याही गिर जाए तो उतना स्पष्ट दिखता नहीं परंतु सफ़ेद कपड़े पर एक बूंद भी गिर जाए तो सबकी निगाह में आ जाता है देह धारण करने से ही संकट है संसार तो इस काम कांचन पर ही आश्रित है उन साधु लोगों को कितना त्याग करके चलना पड़ता है इसीलिए ठाकुर कहते थे साधु सावधान इसी बीच हरिहर महाराज ठाकुर को भोग देने आए हैं उनकी ओर इंगित करके मां कह रही है यह देखो यह त्यागी लड़का ठाकुर का नाम लेकर निकल आया है संसारी लोग केवल दर्जन भर बच्चे ही पैदा करते रहते हैं मानो वही एक कार्य हो ठाकुर दो एक बच्चे हो जाने के बाद संयम से रहने को कहा करते थे सुना है कि अंग्रेज लोग अपने आर्थिक अवस्था को देख समझकर ही बच्चे पैदा करते हैं यह जो संपत्ति है इसमें एक ही संतान हो तो ठीक से चलेगा और उसके होने के बाद स्त्री पुरुष दोनों ही अपना अपना काम लेकर अलग अलग रहते हैं और ज़रा हमारे देश में तो देखो